श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद बयानबे इक्कीस सितम्बर अट्ठारह सौ चैतन्य लीला दर्शन गौर प्रेम में उन्मत्त श्री राम कृष्ण जगन्नाथ मिश्र श्री गौराग के पिता के घर एक अतिथि आए हैं बालक निमाई अपने साथियों के साथ आनंदपूर्वक गा रहे हैं अतिथि आंखें मूंदकर भगवान को भोग लगा रहे हैं निमाई दौड़कर अतिथि के पास पहुँचे और अतिथि के नैवद नैवेद्य को खाने लगे अतिथि समझ गए कि ये ईश्वर के अवतार हैं वे दस अवतारों के स्तुति को बालक के सामने पढ़कर उसे प्रसन्न करने लगे मिस्र और शचि के पास से विदा होते समय उन्होंने फिर गाकर स्तुति पाठ किया जय नित्यानंद गौरचंद्र जय जय भवतारन अनाथत्राण जीव प्राण भीत भयवार युगे युगे रंग नौ लीला नौ रंग नौ तरंग नव प्रसंग धरा भार धारण तापहारी प्रेमवारी वितर रास रस विहारी दीन आश कलुषनाश दुष्ट त्रास कारण स्तुति सुनते ही सुनते श्री कृष्ण को फिर भावावेश हो रहा है अब नवदीप के गंगा तट का दृश्य आया गंगा नहाकर ब्राह्मणों की स्त्रियाँ और पुरुष घाट पर बैठे हुए पूजा कर रहे हैं निमाई नैवेद्य छीन छीन कर खा रहे हैं एक ब्राह्मण बहुत गुस्सा हो गए उन्होंने कहा क्यों रे दुष्ट विष्णु पूजा का नैवेद्य छीनता है तेरा सर्वनाश होगा निमाई ने फिर भी नैवेद्य छीन कर खाया और फिर वहां से चल दिया बहुत सी औरतें थी जो उसे बड़ा प्यार करती थी। निमाई को जाते देख उन्हें जो हार्दिक कष्ट हुआ उसे वे सह ना सकी वे उच्च स्तर से पुकारने लगी निमाई लौट आ निमाई लौट आ पर निमाई ने उनकी एक न सुनी स्त्रियों में एक निमाई को लौटाने का महामंत्र जानती थी उसने हरी बोल हरी बोल कहना आरंभ कर दिया बस निमाई हरी बोल हरी बोल कहते हुए लौट पड़े मणि श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं कहा आहा श्री राम स्थिर न रह सके आहा कहते हुए मणि की ओर देख प्रेमाश्रु वर्षण कर रहे हैं श्री रामकृष्ण बाबूराम और मास्टर से देखो अगर मुझे भाव समाजी हो तो तुम लोग सुर गुल न मचाना संसारी आदमी समझेंगे ढकोसला है निमाई का उपनयन हो रहा है निमाई सन्यासी के वेश में है सची और पड़ोसने चारों ओर खड़ी हैं निमाई गाकर भिक्षा मांग रहे हैं सब चले गए निमाई अकेले हैं देव और देवियां ब्राह्मण और ब्राह्मणियों के वेश में उनकी स्तुति कर रहे हैं पुरुषगण चंद्रकि अंगे नमो वामूपधारी स्त्रिया गोपी गण मनमोहन मंजुकुंजचारीमाई जय राधे श्री राधे पुरुष व्रज बालक संग मदन मानभंग स्त्रिया उन्मादनी व्रज कामिनी उन्माद तरंग पुरुष दैत्य छलन नारायण सुरगण भयहारी स्त्रिया ब्रज बिहारी गोपनारी मान भिखारी निमाई जय राधे श्री राधे श्री राम कृष्ण यह गाना सुनते सुनते समाधि मग्न हो गए अब दूसरा अंक शुरू हुआ अद्वैत के घर के सामने श्रीवास आदि बातें कर रहे हैं मुकुंद मधुर कंठ से गा रहे हैं निमाई घर में हैं श्रीवास इनसे भेंट करने के लिए आए हैं पहले शची से भेंट हुई शचि रोने लगी मेरा पुत्र संसार धर्म में मन नहीं देता जब से विश्व चला गया है तब से सदा ही मेरे प्राण काँपते रहते हैं कि कहीं निमाई भी सन्यासी न हो जाए इसी समय निमाई आते हुए दिख पड़े सची श्रीवास से कह रही हैं देखो जान पड़ता है पागल है आंसुओं से हृदय प्लावित हुआ जा रहा है कहो कहो किस तरह इसका यह भाव दूर हो निमाई श्रीवास को देख रो रहे हैं कहा प्रभु कहा मुझे कृष्ण भक्ति हुई अधम जन्म तो व्यर्थ ही कटा जा रहा है श्री कृष्ण मास्टर की ओर देखकर कुछ बोलना चाहते थे पर बात नहीं निकलती गला भर गया है कपोलों पर आंसुओं की धारा बहती जा रही है अनिमेष लोचनों से देख रहे हैं निमाई श्रीवास के पैरों पर पड़े हुए कह रहे हैं कहा प्रभु कृष्ण की भक्ति तो मुझे नहीं हुई इधर निमाई पाठशाला के छात्रों को अब पढ़ा भी नहीं सकते निमाई ने गंगादास से पढ़ा था वे निमाई को समझाने आए हैं उन्होंने श्रीवास से कहा श्रीवास जी हम लोग भी तो ब्राह्मण हैं विष्णु पूजा भी किया करते हैं परंतु अब देखा जाता है आप लोग उसके संसार को नष्ट भ्रष्ट कर डालेंगे श्री राम कृष्ण मास्टर से यह संसारी की शिक्षा है यह भी करो और वह भी करो संसारी मनुष्य जब शिक्षा देता है तब दोनों ओर संभालने के लिए कहता है मास्टर जी हाँ गंगादास निमाई को फिर समझा रहे हैं क्यों जी निमाई तुम्हें तो अब शास्त्र ज्ञान भी हो गया है तुम हमारे साथ तर्क करो संसार धर्म से बड़ा और कौन धर्म है हमें समझाओ तुम गृह हो गृह की तरह आचरण न करके विपरीत आचरण क्यों करते हो श्री रामकृष्ण मास्टर से देखा दोनों ओर संभालने के लिए कह रहा है मास्टर जी हाँ निमाई ने कहा मैं अपनी इच्छा से संसार धर्म की उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ मेरी तो यही इच्छा है कि लोग परलोक दोनों बने परंतु प्रभु न जाने क्यों प्राण उधर को खींचते हैं समझाने पर भी नहीं समझते अगाध समुद्र में कूदना चाहते हैं श्री राम कृष्ण आह